शांति शांति ही युद्र रसयास आहो यस्य से मिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हिषा विधेम हम वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं वेदोक्त धर्म की व्याख्या करते हुए कल हमने उसकी कसौटी को जाना था और उसकी कसौटी यह है जिससे अभ्युदय भी हो और जिसके साथ निश्रेष की प्राप्ति भी हो अर्थात इस संसार में व्यक्ति सुखी हो और उसे यहाँ से जाते हुए आनंद की प्राप्ति हो अनुभव हो ऐसा कार्य जो तत्काल भी और परिणाम में भी आज भी और कल भी आनंद सुख लाभ देने वाला हो जो इसके साथ करने पर भी ठीक है और उसके साथ करने पर भी ठीक है जो उसके लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी ठीक है ऐसी जो क्रिया है ऐसा जो विचार है ऐसा जो व्यवहार है हम उसे धर्म कहते जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है सांसारिक लाभ होता है और उसका परिणाम कल्याण है सुख है आनंद है स्वर्ग है मुक्ति है जो परिणाम में भी अच्छा होता है ये जो प्राप्ति है इसको हम प्राप्त कर कैसे करते हैं? तो वो साधन हमारे धर्म इसको यदि विस्तार से हम समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ेगा वेद इस चीज को कैसे समझाते हैं वेद इसको समझाते हैं तो ये वेद से हमको कैसे पता लगता है ये तो हमने कहीं कहीं कुछ कुछ शब्दों को देखा है लेकिन इस सारे की संगति धर्म के साथ कैसे बैठती है तो इसके प्रारंभ में आपको जाना आपके जो चार वेद हैं उनके चार विषय चार विषय सामान्य रूप से विषय हम तीन ही मानते हैं वेद का विषय है ज्ञान है कर्म है उपासना है हम किसी चीज को जाने कि उसके अनुसार करें और उसका कुछ फल पाए ये इनका क्रम अनिवार्य है इसे आप फेर बदल नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कर्म पहले ले आए या परिणाम पहले ले आए क्योंकि ये एक दूसरे से बनते हैं ज्ञान होने पर कर्म किया जा सकता है ज्ञानपूर्वक कर्म करने से फल की प्राप्ति होती है अपेक्षित और अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। तो ये अपेक्षित और अनुकूल फल आपको प्राप्त हो इसके लिए आपको इसी क्रम से चलना होता है तो हम ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं यजुर्वेद को कर्म कांड कहते हैं और सामवेद को उपासना कांड अर्थात किसी चीज को भली प्रकार से समझ लेना पदार्थों के गुणों को दोषों को अच्छाइयों को उपयोगिता को अनुपयोगिता को समझ लेना उनका यथायोग्य उपयोग करना और उससे उचित फल को प्राप्त करना फिर चौथे का क्या अभिप्राय है इन तीनों की यथायोग्य संगति करना इन तीनों की व्यवस्था करना तीनों को क्रम से देखना इन तीनों के अंदर एक दूसरे का जो उचित समावेश है क्रम है उसको अनुभव करना ये विज्ञान कांड कहलाता है ये व्यवहार कहलाता है इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं क्योंकि जब आप धर्म चाहते हैं तो धर्म में ईश्वर उपासना ये स्वाभाविक आते हैं। उपासना के लिए ऋषि दयानंद ने जो मंत्र लिखे उन आठ मंत्रों में तीन शब्दों के नाम दिए नाम में तीन शब्द डाले स्तुति प्रार्थना उपासना अब क्या स्तुति है क्या प्रार्थना है क्या उपासना है इसको कैसे समझा जाए इसको समझने का सबसे आसान सबसे सरल प्रकार है सबसे आसान तरीका है और वो तरीका ये है कि आप वेद के जिन विषयों को जानते सुनते हैं उनको आप ज्ञान कर्म उपासना कहते हैं आप इसी के ठीक सामने इन तीन शब्दों को भी रख दीजिए स्तुति प्रार्थना उपासना तो स्तुति को यदि आप समझना चाहते हैं तो किसी चीज की स्तुति का अर्थ होता है उसके गुण दोष उसके स्वरूप को जानना उसका मतलब ज्ञान है और यहाँ जिसको कर्म कहा है उपासना में उसे प्रार्थना कहा है संसार में प्रार्थना करते हुए इंद्रियों का इंद्रियों के साधनों का संसार की वस्तुओं का उपयोग होता है और परमेश्वर से जानते प्रार्थना करते हुए उपयोग नहीं होता केवल मन का उपयोग होता है तो परमेश्वर की सहायता का चाहना हम उपासना में उसे प्रार्थना कहते हैं और परमेश्वर की सहायता से फल तक पहुँचने का जो व्यावहारिक पक्ष है उसे कर्म कहते हैं जो वैचारिक पक्ष है वो प्रार्थना है और जो व्यावहारिक पक्ष है वो कर्म है दोनों माध्यम हैं बीच के हैं मैं जो चाहता हूँ उसके लिए सोचता हूँ मन में विचार कर रहा हूं, परमेश्वर से मांग रहा हूं, इसे मैं प्रार्थना कहता हूं। लेकिन परमेश्वर से मांगते हुए उसके लिए जो प्रयत्न कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं, उसे कर्म कहता हूं। एक में विचार है एक में व्यवहार है कार्य है दोनों बीच की स्थिति और तीसरी चीज है जो इन दोनों से पैदा होती है आपने जाना तदनुसार कर्म किया तो आपको उसका फल मिल जाता है आप उसे परिणाम कहते हैं और जब हम स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें उपासना के रूप में मिलता है उसका साथ उसकी निकटता उसकी संगति यहां संगति फल की है और वहां फल परमेश्वर है तो उपासना में फल परमेश्वर है और यहां उपासना में फल वस्तु का लाभ है तो यहां भी हम वस्तु से संपर्क में आते हैं वहां भी हम परमेश्वर से संपर्क में आते हैं इसलिए दोनों जगह जो, जो परिणाम है वो उपासना है चाहे ज्ञान कर्म या स्तुति कह या स्तुति प्रार्थना उपासना कहले। इसलिए जब हम व्यवहार करते हैं धर्म में तो सांसारिक व्यवहार भी इसी क्रम से करते हैं और परमेश्वर के साथ किए जाने वाले व्यवहार भी इसी क्रम से करते हैं संसार के व्यवहार के क्रम को ज्ञान कर्म उपासना कहते हैं और ईश्वर से किए जाने वाले व्यवहार को स्तुति प्रार्थना उपासना कहते हैं इन तीनों को जब हम सामने रखकर देखते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत सरल हो जाता है बहुत आसान हो जाता है इसलिए हम जब धार्मिक बनना चाहते हैं तो संसार में काम करेंगे तो भी इसी क्रम से करेंगे और परमेश्वर के पास बैठेंगे तो भी इसी क्रम में बैठेंगे बिना स्तुति के प्रार्थना नहीं हो सकती और बिना स्तुति प्रार्थना के परिणाम नहीं हो सकता फल नहीं हो सकता प्राप्ति नहीं हो सकती वैसे ही संसार में भी संसार में भी ज्ञान के बिना कर्म करना संभव नहीं है और ज्ञान और कर्म यदि ठीक हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आना निश्चित है तो उस निश्चित परिणाम को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं इसलिए धर्म जो है वो दोनों का साधक है धर्म से अभ्युदय भी होता है और धर्म से निश्रेयस भी होता है हम ज्ञान चाहे परमेश्वर का करें और चाहे प्रकृति का करें यह भिन्न नहीं है इन दोनों में विरोध भी नहीं है और यह एक के बिना भी नहीं है एक के बिना अधूरे हैं इसके लिए एक प्रकरण है उपनिषद में उसमें लिखा है कि वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान को हम जान ले से सब जान सकते हैं वो कहता है कि वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे संसार को भी जाना जाता है और संसार से परे जो है सूक्ष्म जो है उसको भी जाना जा सकता है और इन दोनों का नाम शास्त्र ने परा और अपरा दिया है अपरा जो इधर की है अवर है परा जो उधर की है श्रेष्ठ है कहता है इस संसार में ज्ञान तो आपको हर हाल में करना है जब आप अपरा से करते हैं तो संसार के बारे में जानते हैं और जब उसको जानना चाहते हैं तो उसका नाम परा है दि विद्यदितवे इतिहा स्म आह कहता है इस संसार को समझने और जानने के लिए दो विद्याओं को दो प्रकार के विद्याओं को जानने की आवश्यकता उनका नाम परा और अपरा है वो कहते हैं फिर क्या परा है और क्या अपरा है इस संसार को कैसे जान से जाना जा सकता है तो कहते हैं तत्व अपरा वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम परा य कहता है कि आप जो वेद है वेदांग हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष कहता है इन सब चीजों को जानने से आपको संसार का ज्ञान सहज सह, स्वाभाविक और प्रामाणिक रूप से होता है और जब आपका मन उसको जानने के लिए लगता है तब उसे हम परा कहते हैं पृथ्वी तीर्ण से पृथ्वी पर्यंत वो ज्ञान जो है वो अपरा है और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो परा है परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते थे परा उसे कहते हैं जिससे उस अक्षर का बोध होता है यहां परमेश्वर को अक्षर कहा है उसे अक्षर क्यों कहते हैं अक्षरम न वो अक्षर इसलिए है कि क्षरित नहीं होता नष्ट नहीं होता क्षीर्ण नहीं होता जीर्ण शीर्ण नहीं होता अक्षर अक्षरम नक्षरम या अष्नोते जो समस्त स्थान में संसार में जगत में व्याप्त है हर स्थान पर विद्यमान है व्याप्त होने से वो अक्षर है वो नित्य होने से नष्ट न होने से अक्षर है तो उस अक्षर को जो जानना है जानने का जो प्रयास है प्रकार है वो परा है जो परले को जानता है वो परा है जो अवर को जानता है इधर वाले को जानता है वो अपरा है तो इस संसार में दो प्रकार का ज्ञान है और ये दोनों ही ज्ञान आवश्यक हैं। इनके बिना संसार में न व्यवहार हो सकता है न परमेश्वर के बारे में गति हो सकती है संसार में भी ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता है और वहां भी उसके ज्ञान के बिना प्रार्थना या उपासना नहीं हो सकती है तो ये दोनों चीजें हम जानते हैं और इसका उपयोग करते हैं तभी हम धर्म का पालन कर सकते हैं जब हम इस ज्ञान को शास्त्र को समझते हैं तो तृण से पृथ्वी पर्यंत वस्तुओं को जानना और उनका यथायोग्य उपयोग करना इसका नाम अपारा विद्या है और इन दोनों में जो संबंध है वो ये है कि वो पहली सीढ़ी है ये दूसरी सीढ़ी है इसके द्वारा उस तक पहुंचा जाता है इसलिए संसार में ये बताया गया तत्व संसार में मनुष्य को दोनों ही स्थानों पर लाभ और सुख प्राप्त करने के लिए जिन दो प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है उसको शास्त्रकारों ने यह नाम दिया है और ये जो नाम है ये इसका ज्ञान एक ही स्थान से होता है और वो क्योंकि पूरक है इसलिए अपरा के ज्ञान के साधन ही परा के ज्ञान के साधन बनते हैं जिस वेद से हम संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं वही वेद हमें संसार के निर्माण वाले के ज्ञान को देता है इसलिए धर्म को समझने के लिए शास्त्र कहता है वे विद्य वेदितव्य दो को जानना चाहिए ओ शांतिर ऋष शांति पृथ्वी शांति राषदय शांति वनस्पत शांतिर्शे र्व शांति शांतिर शांति श्या शांतिरे थे ओ शा शांति शा